विचार पूर्व पक्ष का विकल्प पर चल रहा है लोग शख्स क्या लेना चाहते हैं आत्मा ज्ञात्मा पहला पक्ष लगभग उसने खंडन कर दिया दूसरे पक्ष पर विचार चल रहा था कि अनात्मा तो जड़ होने के नाते वो तो आत्मा में अभ्यास करने की कर्तृत्व उसके अंदर नहीं आ सकता कि तो चेतन देवदत्ता आदिओं को ही छुट्टी आदि में रजतादियों का अध्यास करता हुआ देखने को मिलता है यहाँ पर पूर्व पक्ष हुआ था कोई कहे कि नहीं भाई सिद्धांत एक देशी कहे जपा कुम जड़ है फिर भी वह स्फिक में लालिमा का ही देता है यानी का ऐसे भी कोई कहे तो उसका तो नहीं अथा जड़स अध्यास नामा भ्रांत्याश्रित जड़ के अंदर अध्यास नाम का चीज भ्रांत्याश्रित न समेपि यदि आप अध्यास कर्तृत्व का लक्षण क्या करेंगे अध्यास कर्तृत्व का दो अर्थ हो सकता है एक तो भ्रांतिश्रतम एक थो थो भ्रांति निमित्तत्व तो भ्रांति आश्रयत्व अथवा भ्रांति निमित इसमें भ्रांतिश्रित्व रूपा कर्तृत्व यद्यपि चेतन में नहीं आ सकता है लेकिन भ्रांति निमित्त तो रहेगा ना भ्रांति के निमित्त वही है में लालिमा की भ्रांति के निमित्त कौन है जब आपको सुनने कर्तृत्व तो आई जाएगा इसलिए कहते हैं कि जड़ से अतृत्व नाम भ्रांति तथा दृष्टम सिद्धांति एक जवाब में पूर्वपक्ष खंडन करते हैं नहीं नहीं नतस्य सत्यस्य से संभवा भाष्य मैं जड़ से सर्व्यासात्मकवाद न संभवते क्योंकि वहां उपाधि और उपाधि दोनों ही सत्य जपा कुसुम भी सत्य है स्फटिक भी सत्य है केवल इतना ही है स्फटिक में जो लालिमा अंश है वो मिथ्या है बाकी लाल है कुसुम इसमें कोई संशय नहीं है वो मिथ्या नहीं है और स्फटिक भी मिथ्या नहीं है स्फटिक में क्या लालिमा मिथ्या है ना और यहां ऐसा आप दृष्टान्तार्थम में हो गया दृष्टान्त में क्या अहंकार आदि अध्यास आत्मा है वह अहंकार आदि जो अध्यास है वो मिथ्या है पुनः मिथ्या है ना वो लेकिन वहां जपा कुछ मिथ्या नहीं है और स्पटिक भी मिथ्या नहीं है यह अहंकार मिथ्या है और सत्य है, इसलिए एक सत्य और असत्य का मिथुनी भाव है और वह दो सत्यों का मिथुनी भाव है दृष्टांत और दास्तां है एक बात दूसरी बात भाष्यकार का दृष्टिकोण से कोई भी जड़ कभी भी किसी भी के निमित्त हो सकता है न आश्रय हो सकता क्योंकि है क्योंकि तो सर्वस्य अध्यास हेतुत्व तो न संभवती संपूर्ण जड़ को अध्यासात्मक मान चुके हैं जो स्वयं अध्यास रोपा है वह स्वयं के प्रति स्वयं कारण कैसे होगा जो अध्यासात्मक वस्तु है वह अध्यास का कारण नहीं हो सकता स्व से भिन्न ही कारण होगा तस्मात असंबदाष्य इसलिए जो भाषिक पंक्ति है सूत्र जो इन्होंने, लोक अध्यारोप अपहार तत्पर यह सूत्र वाक्य को ही उखाड़ के फेंक दिया पूरे पक्ष ने कहा कि बिल्कुल गलत तो है दान दी कहते नहीं, नहीं। हम ना, ना आत्मा को लेना चाहते आपका लोकशक् है न अनात्मा को लेना चाहता लोक शब्द ने अहंकाराधि उच्च लोक शब्द से अहंकाराधिकना चाहते व्यावहारिक सत्यत्व से अर्थक्रिया समर्थत्व उनके अंदर यदि भी पारमार्थिक सत्य हम नहीं मानते हैं व्यावहारिक सत्यत्व जो कि अर्थक्रिया का सामर्थ्य रूपा जो व्यावहारिक सत्यत्व है वो उनमें भी हम स्वीकार करते हैं स्वधर्मा आरोप निमित्त उपाधिवसंभवाद इति अस्मान् प्रति दृष्टान भाव अहंकारादित अनावाच्य अविद्यामय भूत सूक्ष्म अवद्यान चैतने निपतंती स्वधर्माप नि का मन अहंकारादी अपने धर्म को आत्मा में आरोप कर देते हैं अहंकार क्या कर रहा है धर्मी अध्यास, धर्मा अध्यास है, धर्मात्यास धर्मी और धर्म का अध्यास कर देता है आत्मा में। में आरोप, उपाधित्व संभव ऐसे जो तार अध्यास के प्रति निमित्त कौन होगा अहंकार होगा जैसे कुसुम अपना धर्म भूता लाल को क्या किया स्पटिक में आरोपित कर दिया है लालिमा का प्रति धर्मो को जब चैतन्य में आरोप करेगा निमित्त कौन होगा? जाएगा। इस तरह से अहंकार आदि को या लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि भ्रांति में तत्व तो अहंकार में आ जाएगा परमार्थ सत्य से उपाधि तुम यदि प्रति और यदि कोई कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु तो ही उपाधि होगा ऐसे भी कोई कहे तब तो हमारे मत में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पारमार्थिक सत्य एकमात्र ब्रह्म है उसमें कोई दूसरा ही नहीं पारमार्थिक सत्य तो दृष्टांत कहां से ढूंढूंगा मैं इसलिए दृष्टान्त इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अहंकारादेश अंकर आदि उनको निमित्त मानेंगे अध्यास का इन कैसे चित्त के अधीन जो अनादिर्व्य अविद्या नाम की चिड़िया है अविद्यामय है वो मायामय है ये अहंकार आदि भूत सूक्ष्म विकारा का राह और अविद्यामय जो भूत सूक्ष्म है उनका कार्यभूत वस्तु है अहंकार आदि अविद्या चैतन्य निपंतन थी अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में ही यह सब कैसे पड़े हुए अविद्यावचिन ये सब कल्पित कल अब इसको थोड़ा समझने के लिए चितंत्रा अनाद्य निर्वाच्य विद्यामय भूत सूक्ष्म अहंकाराद भ्रांति निमित्ता ये समझना पड़ेगा अच्छी तरह से थोड़ा इसको तीन भागों में समझिए अलग अलग ढंग से टिप्पणी नंबर चौदह बहुत सुंदर समझा रहे हैं उसको थोड़ा हम विस्तार से लेंगे इसलिए। कूटस्थ चैतन्य में सारा चीज हो रहा है सारी कल्पना कहा हो रही है कूटस्थ चैतन्य अलग अलग कल्पनाएं हैं और उनकी उपाधि अलग अलग होगी उनका आश्रय अलग अलग होगा अब किस कल्पना में कौन उपाधि है कौन आश्रय है यह थोड़ा स्पष्ट दिमाग में रखना कैसे देखिए कर्तवाली अध्यास प्रति पहला हम क्या लेंगे कर्तृत्व अभ्यास अध्यास में तीन बात करेंगे अध्यास। और अध्यास कारणी उपाधि पहला अध्यास ले रहे हम कर्तव का अध्यास कर्तृत्व का अध्यास के प्रति अहंकार आय उपाधि होगा अहंकार आदि क्या है उपाधि अहंकार आदि उपाधि हो जाएंगे और आश्रय कौन होगा जिसमें ये उपाय करेगा अविद्या अविद्यान चेत अवच्छिन्न अविद्यान कैसी है विद्या आश्चर्य क्या बोला ये टिप्पण रहा आधिरी ने कैसी अविद्या लेना है अहंकाराध्यवच्छिन्न विद्या अहंकाराध्यवच्छिन्न विद्या विद्यावच्छिन्न जो चैतन्य आश्रय है जिसमें अहंकार आदि क्या कर रहे हैं उपाधियां कर्तृत्व का कर हैं अहंकाराध्यावच्छिन्न चैतन्य अहंकाराध्यवच्छिन्न कौन हो गया अविद्या तो अविद्यावच्छिन्न है कौन चैतन्य चैतन्य में अहंकारादि उपाधियां क्या करती है कर्तृत्व का अध्यास कर देती है अहंकार का अध्यास कैसे हुआ फिर अहंकार का अध्यास हुआ है ना अहंकार ने कर्तृत्व को डाला लेकिन अहंकार की कल्पना कैसे हुई तब दूसरे पार्टी अहंकार अध्यास अंकर अध्यासाधि कौन है अहंकार द्वारा उपाधि विद्या ही उपाधि है साक्षात अविद्या सकल के प्रति उपाधि अहंकार के प्रति ऐसे होगा अविद्या साक्षात नहीं होगी किंतु भूत सूक्ष्म द्वारा भूत सूक्ष्म ने अपंचकृत पंच भाग तो भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म द्वारा जो है क्या होता है वो उपाधि हो गया कौन अविद्या और तो आश्रय कौन है अब केवल अविद्या अविद्याचेतन अब यह आश्रय जो होगा वो तो केवल अविद्याचेतन होगा उसे को और अविद्या किस चीज से अवच्छ नहीं है केवल अविद्या तो सब केवल बिलिख लेते हैं स्वस्थ करने के लिए केवल अविद्यावचिन चैतन्य में अविद्या क्या करती है भू सूक्ष्म के द्वारा अहंकार का अध्यास कर देती है एक कुटस् चैतन्य और कैसा है वो अविद्यावचिन चैतन्य है है ना और अविद्यावचिन जो चेतन हुई है वह अब अहंकार आदि से विशिष्ट हो जाती है तो अहंकार अपने कर्तृत्व का अध्यास कर देता है वह अविद्या किसी भी से उपारी जब नहीं रहती है केवल अपने आप में रहेगी तो वो क्या करती है अपने ही कार्यों के माध्यम से अहंकार का स्वचेत कर देती है ना अविद्यास कैसे होगा, होगा? प्रश्न उठेगा अविद्या का तो कभी अभ्यास हुआ है कभी हुई अनाजिकाल में छुटकारा पाने के लिए लगे हुए हैं कब चिपकी हमारे अंदर ये तो स्व आरोप अविद्या स्वयं स्वयं अविद्या उपाधि है स्वयं के प्रति स्वयं के अध्यास के प्रति स्वयं उपाधि है और आश्रय कौन होगा शुद्ध चेतन होगा तो अविद्या शुद्ध चेतन ही कहेंगे के केवल चेतन थे आप एकमे विधि ब्रह्म के अंदर अनादिकाल में किसी प्रकार से कैसे क्यों कहा कुछ समझ नहीं समझने में आ रहा ऐसे कोई जवाब नहीं है ये अविद्या कभी अनादिकाल में आपको उपाधि बन करके स्वयं का अध्यास कर दी अविद्या ने, माया ने अरे केवल चेतन में सबसे पहले अविद्या नाम की चीज मान ली जाती है जो उपाधि बन करके स्वयं का अध्यास कर दिया अतय चेतन क्या हो गया अविद्या अविद्यावच्छिन्न चैतन्य हो गया जब अविद्यान चेतन हुआ तो तुरंत उसमें क्या हुआ जो उत्पन्न हुई जिसको आपने कहते हैं आकाश संभूता मायावच्छिन्न आत्मा में आकाश उत्पन्न हुआ आकाशवायु वायु से अग्नि क्रमे न पंचभूत उत्पन्न हुए जो तो पंचभूत उत्पन्न हो तो गए पंचूत उनका कार्य है अहंकार बुद्धि मन है ना में पंचदशी पढ़ा है इनका पंच सामान्य कार्य और विशेष कार्य कौन हो जाएगा तत्तरादि तत्त भूतों का एक एक इंद्रिया है और भूतों को मिला करके सामान्य तो भूतों को मिलाकर सामान्य है वो क्या हो जाए उसका अध्यास करता है चेताप अविद्याचिन चैतन्य में अविद्या और वो क्या करें फिर अपने, अपने अपना जो जो धर्म है उनको चैतन्य में डाल तो अहंकार जो अविद्यान चैतन्य में अहंकार आदि ने तो डाल दिया तो आप परिपक्व विशुद्ध जीव बन गए ऐसे जीव बने हैं अन्यो जीव लोक जितने आरोप किया इस आरोप को मिटाने के लिए ही ये सारा प्रदेश लोक अत्यारोप भाषकार के सूत्र का आरोप है आप देखिए पंक्ति आपके फटाफट लग जाएगा कूटस्थ चैतन्य कर्तृत्वाद्या प्रति अहंकारादि उधि अहंकाराद्य अहकारादी अविद्यावच्छिन्न मैंने अहंकाराद्यवच्छिन्न अविद्यान गौण है चैतन्य आश्रय वो आश्रय हो गया अहंकाराद्यवच्छिन्न जो अविद्या तदवच्छिन्न जो चैतन्य आश्रय उस आश्रय में क्या हुआ अहंकारादी उपाधियों ने अप्रदन कराद्यारोपकारादी भूत हो कैसे हो गई अविद्य भूत सूक्ष्म द्वारोपाधि अविद्या क्या है भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि हो गई है और केवल अविद्या चेतन क्या हो गया आश्रय हो गया स्व आरोप अविद्या का आरोप कैसी हो गई ते हैं तो अविद्या स्वयं हेतु तो, अविद्या स्वयं उपाधि हो जाती है और शुद्ध जो कूटस्थ में बोले ना कूटस्थ अविद्या अविद्यवह हेतु अविद्यासान कर लेना सूचित अनाद्य अनिर्वाच्युक्त आश्रयस्तो भ्रांत अविद्यावचिन में हमेशा आश्रय किसी भी भ्रांति का आश्रय होगी तो वो अविद्यावचिन चैतन्य ही हुआ करेगी और क्या कौन से अविद्यान चेतन लेना है बोला जैसे शुक्ति में रजत का भ्रांति हुई तो शुक्त का जो अविद्यान चेतन है केवल अविद्या सामान्य अविद्या चेतन कभी रजत का भ्रांति नहीं हो सकता सामान्य अविद्यान चेतन में तो जब ये बताया सबसे पहले अहंकार आदि होंगे उपक्रम से होते रहेगा सारी चीजें इसलिए तत्द विषयाविनी जो अवद्या तदवच्छिन्न चैतनी सद भ्रांति के प्रति आश्रय कर्ता है विना चैतन्य आश्रय का कभी कोई भ्रांति होती ही नहीं है संसार ये उपहित अवच्छि अतिष्ठानकर्तुर्भेदादी यदुक्त नव अनावकाशम इस नाद द्वितीय ऐसे जो पूर्व पक्षा खंडन किया तो भाष्य पंक्ति को वह सारा पूर्व पक्ष खत्म हो जाता है क्योंकि हम दो प्रकार का मानते हैं उपहित चैतन्य सर्व भ्रांति का अधिष्ठान और तत्व उपाय से अवच्चिन्य चैतन्य व सदा हमेशा क्या होता है आश्रय करता होता है कर्तृत्व से मानते हैं अतएव कर्ता और अधिष्ठान आश्रय दो भिन्न चीजें अत दोष आपने दे रहे थे कर्तृत्व को लेकर करता कौन होगा आत्मा नहीं हो सकता अनात्मा नहीं हो सकता यह सारी का शंका समाप्त हो जाता है, है। अंगाराध्य विचिन्न से घटा जड़ावात न द्वितीय इसलिए क्योंकि अहंगाराध्य विन्न चैतन्य है वो जड़ नहीं है आप तो ना दूसरा पक्ष में क्या होता जड़ है वह अध्यास का हेतु हो सकता हम अध्यास तो केवल अहंकार को मानते नहीं है किंतु अहंकार अध्यवचन चैतन्य को मानते हैं और अहंकार अध्यक्ष है वो जड़ नहीं है और जो केवल है वो जड़ है केवल अहंकार आदि जड़ आते इस प्रकार से दोनों पक्ष पूर्व से निरस्त हो गया भाष्य पंक्ति ठीक है साबित हो गया अब आगे थे कि उपाधि विकाराणाम उपहित पक्षपात कि हमेशा उपाधि में विद्यमान जो विकार होता है वो उपहित में अपने आप संबद्ध हो जाता है ये सामान्य रूपेण देखने को मिलता है उपाधि में जो विकार है वो उपहित में आ गया कैसे आ जाता है ऐसा जल है साफ सुथरा है जल क्या था साफ अब उसमें आपने क्या कर दिया था कोई लकड़ी कोई चीज गिर गया था पड़ा हुआ है अब होता क्या जल सड़ता नहीं है अब वो जो लकड़ी अंदर में वो धीरे धीरे गीला होकर के उसका अपना रंग रोगन सब छोड़ते जाता है और उसे क्या होता है वो पूरा पानी ही सिला हो गया लेकिन पानी वास्तव में सड़ा नहीं उपाधि के कारण से उस उपहित जल में क्या हो गया उपाधि का अपना सारा विकार जल में आ गया ऐसे तो सारा आइटम बनते सारी दवाएं बनती कैसी हैं? हैं? उपाधियों को जल में उबाल देते बहुत सारे आसव हैं, है जितने भी इस तरह की बनते कैसे बनती इसी तरह से बनाते और प्रिजर्वेटिव डाल देते सड़ेरी बाद में पानी का उपाधि का जो विकार है वह हमेशा उपहित में आरोपित हो जाता है यह सामान्य नियम देखने को मिलता है यथा जल चलना चलनादि नाम जैसे का जल का चलना चलनादी उपाधि है उपहित में दिखने को लग गया वो है जो आप नौका में जा रहे हैं नौका में आप बैठे हैं चल कौन रहा है नौका और नौका के नीचे रहने वाला जल ये दोनों छलायम है और आपको है आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं और तट का पेड़ भाग रहे हैं पेड़ जा रहे हैं अब आप ऐसे बैठे हुए लग रहे हैं। लेकिन पेड़ तो अपने जब खड़े हैं आप दौड़ रहे हैं वो जल दौड़ रहा है जल का चालन नौका का चालन वृक्ष में आरोपित हो जाता है ट्रेन में बैठे हैं तो लगता है ऐसा पेड़ उधर भाग रहे हैं अग, हम तो ट्रेन में बैठे होंगे अरे ट्रेन इधर भाग रहा है तो लगता है पेड़ उधर भाग रहे हैं लेकिन उधर भाग रहे पेड़ में कुछ हो रहा है उस पेड़ में तो तो अन्य का चालन जो है उपाधि का जो चाल उपहित संबंधी जो उसको जिसको आप मान लेते हो उसमें दिखाई है वह सारा उपाधि का विकार उस उपहित में आरोपित होता हुआ देखने को मिलता है तस्मात नासम भाषण इसलिए भाष्य जो सूत्र वाक्य लोक अध्यारोप लोक अध्यारोप अपोहार यह भाष्य वचन यह सूत्र वाक्य गलत नहीं है अब आइए वापस भाष्य पंक्ति में अब समझ में आई नित्य विज्ञाने बुद्धियादी नित्य धर्म लोकोपिता सर्वात्म ही नित्य विज्ञाने जो नित्य विज्ञान है वो तो कैसा है वो सर्वात्मा है वो सर्वात्मा नित्य विज्ञान में बुद्धियादि और बुद्धियादि का अपना जो अनित्य धर्म कि सारी चीजों को लोक ही अध्यारोपिता लोक अव्य लोक से क्या लेना अहंकाराध्यक्ष चैतन्य उसके द्वारा आरोपित कर दिया गया है टिप्पणकार साहब का इसलिए बुद्धि का मतलब क्या बुद्धि का धर्म मात्र नहीं लेना बुद्धि को भी लो और बुद्धि का जो धर्म सबका हुआ अहंकार आदि और अहंकार का धर्म सारे चीजें अहंकारावचिन चैतन्य ने कर दिया है शुद्ध चैतन्य में बुद्धिया कर्तृत्व बुद्धियादि अनित्य धर्म पृष्ठ सैतीस थर्टी सेवन पेज नंबर का अंतिम जो शब्द भाष्य उस पर टिप्पण है बुद्धियादी अनित्य धर्म वहां दो नंबर टिप्पणी दे रहे बुद्धियादेव और वा हा। ठीक है ना अनित्यादी खुद और बुद्धियादी का जो अनित्य कर्तृत्व कहा गया है शुद्ध चैतन्य में आरोपित कर दिया अहंकारा वचन चेतन ने लोक आरोप क्यों क्यों आरोप कर दिया लोगों ने आत्मा विवेक था है आत्मा का अविवेक के वजह से हो गया आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विवेक नहीं होने से ये सब काम गड़बड़ हो गया तद अपोहार तो उस अविवेक को, को ही दूर करना है हमने केवल अविवेक दूर कर दो तो आपने आप सारा आरोप खत्म हो जाएगा तद अपोहार तो बोधोपदेश बोध आत्मा ज्ञान रूपा इस आत्मा का ज्ञानोपदेश ज्ञानोपदेशचारी करता है केवल उस अविवेक को दूर करने के लिए अब प्रश्न उठता है आपने जो शब्दावली प्रयोग करते बोधात्मना बोधोपदेश तो बड़ा टेढ़ी शब्दावली आपने प्रयोग कर दिया है ये तो हो नहीं सकता पूर्व पक्षी कहेगा या संभव जो ज्ञान स्वरूप है उसको क्या ज्ञानोपदेश दोगे ज्ञान स्वरूप को ज्ञानोपदेश दे रहे हो क्या मतलब है नमक का स्वरूप को नमक क्या समझा होगे? नमक को तो समझाओगे नमक क्या है चीनी को समझा तुम क्या तुम मीठा हो उसको क्या समझाने मीठा ही जो मीठा ना जाने उनको तो समझाएंगे ना इसलिए पूर्व पक्ष देखिए बड़ा सुंदर है आनगिरी ननो बोधा, बोधात्मा में अबोध न समंजसाह जो तो ज्ञान है प्रकाश आत्मा सूर्य में अंधकार कैसे हो सकता है प्रकाश अप्रकाश और विरोध प्रसिद्ध है कि प्रकाश का अप्रकाश के साथ विरोध है प्रकाश में अप्रकाश कभी क्षण भर के लिए भी टिकता नहीं जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान नाम का जिस कभी हो नहीं सकता ढक भी नहीं सकता अज्ञान उसको कैसे ढक देगा ज्ञान स्वरूप ही है प्रकाश स्वरूप को अंधकार ढक देगा कैसे ढक देगा अंडी निमित्त से भ्रांति होती है ले सूर्य में तो नाश्त होता है ना उदय होता, होता है ना उदय होता है, ये तो है। और सूर्य की ओर घूम गई तो उदय हो गया सूर्य की ओर से विमुख हो गया आपका जगह आपका स्थान पृथ्वी पर तो आपको अंधकार हो गया आप रात्रि बोल देते हो लेकिन सूर्य में का दिन न रात है सूर्य में दिन रात तक दिन रात का व्यवहार व होता है तक नहीं है इधर से अज्ञान आत्मा स्वस कहां से हो सकता है उसमें तो हो ही नहीं सकता है। और अनियमित पूर्व कहते हैं कहा है? एक में दूसरा कहां है यह दूसरा है नहीं निमित। कहां से आ गया अज्ञान उसमें तो हो नहीं सकता बोधा तुम ना बोध समंजसा क्यों प्रकाश प्रकाश और विरोध प्रसिद्ध है त्म न समझा और ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है ये भी ठीक नहीं ज्ञान को तो गुण मानेंगे कि पूर्वज के दृष्टि में क्या है ज्ञान गुण है वह स्वयं आत्मा नहीं हो सकता ज्ञानम बोधोपी तो ज्ञान ज्ञानम ज्ञानात्मा बोधात्मा न समझ सर क्यों निर्विकार ज्ञान तो निर्विकार हैूप कैसे कह दोगे कथम बोधात्म बोधोपदेश इसलिए ये जो पंक्ति आपका है बोध आत्मा तो को बोध को उपदेश दे रहा हूँ यह कैसे सार्थक हो सकता है कथम सार्थक कैसे वो अर्थयुक्त होगा अर्थक अनर्थक आपकी शब्दावली बिल्कुल गलत है इसे कोई अर्थ ही नहीं हो सकता तब सिद्धांत समझाता है नहीं, नहीं इसका बहुत गूढ़ है समझने वाली बात है समझो तत्व समझा रहे देखिए बोध और अबोध दोनों ही सामंजस है ज्ञानात्मा का ज्ञान भी होता है ज्ञान आत्मा का अज्ञान भी दोनों ही संभव है ज्ञान स्वूत आत्मा का ज्ञान होगा और ज्ञान स्वूत आत्मा का अज्ञान भी होगा दोनों हो सकता है सूर्य में उदय और अस्त दोनों ही संभव है क्यों संभव है कैसे संभव है अन्य निमित्त तत्व सूत्र सूत्र है, चौदवा निमित्तत्व। अब निमित्तत्व की व्याख्या करेंगे देखिए दृष्टांत समझाओ पहले भी दृष्टान दिया जा चुका यही दोबारा वही ला रहे उदक औष अग्नि निमित्तम उदक औष अग्नि निमित्तम जैसा जल में औष गर्म गर्मा गर्माहट जो होता है गर्मी जो है अनुभव में आता है वह अग्नि निमित्तक होता है उसके जलाने का जो दग धृत्व स्वभाव दिख रहा है जल में वह भी अग्नि निमित्तक होता है और एक दृष्टान समझो रात्रिहनी आदित्य निमित्त लो लोक आदित्य का निमित्त को आदित्य को निमित्त बना करके आप लोग में क्या करते हैं दिन और रात का व्यवहार करते हैं दिन और रात का व्यवहार कर लेते हैं कैसे हो रहा है उसको और समझा रहे अग्नि में उष्णता नित्य है आदित्य में प्रकाश रूपता नित्य है लेकिन अन्यत्र भावा भावे और निमित्तत्वात इन वो जो है अन्यत्र उसके होने न होने के प्रति निमित्त निमित अग्नि का नित्य जल में होने और न उमित अग्नि ही निमित्त हो गया तो नित्य औष्ट स्वभा वाला अग्नि जल में औष होने और औष न होने के प्रति निमित्त है इसी प्रकार से नित्य प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है वह लोक में प्रकाश होने और न होने के प्रति निमित्त हो गया प्रकाश होने में दिन और न होने में रात्रि दिन और रात्रि के प्रति आज सूर्य क्या हो गया निमित्त बन जाता है ठीक उसी प्रकार से समझो भावा भाव निमित्त अनित्य उपचर्य इसीलिए क्या आप कर देंगे अनित्य के समान उपचार कर देता तो औपचारिक प्रयोग हो जाता है अनित्य उपचर अन्य अन्य पटाद विषय तद विषय कथयाव अन्य अन्यपचर्य इति संबंधः। अन्यत्र क्या होता है उसको जो है आप औपचारिक अनित्य के समान औपचारिक व्यवहार कर लेते हैं दृष्टान थोड़ा टिप्पण कार बदल करके पटाद विषयों में भी ले लिया पटा विषय में ले लिया लोक में दिन रात की जगह पर ले लिया का प्रकाशित होना ना प्रकाशित होना सूर्य का उग गया तो कपड़ा दिखाई दिया सूर्य छिप गया कपड़ा गायब दिखाई नहीं दे रहा अंधकार हो गया ना तो नहीं दिखाई देगा तत्त्व विषय रूपेण जो अनुभव में आता है वह अनित्य रूपे औपचारिक प्रयोग होता तथा हे तुम दर्शे दी भावाभर निमित ऐसा अनित्य औपचारिक के समान भारत क्यों हो रहा है क्योंकि कभी आपको उसमें अनुभव होता है जन्म गर्मी कभी नहीं होता है कभी कपड़ा दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है और धरती पर कभी प्रकाश है कभी अंधकार है इसकी वजह से हम उसको मान देंगे इसलिए हमने कहा अनित्य के समान औपचारिक व्यवहार होता है सब कहोगे सूर्य ही डूब गया सूर्य अस्त अरे सूर्य कहाँ गया अस्त सूर्य कभी अस्त नहीं उदय होता नहीं लेकिन आपने क्या कर दिया तो सूर्य में भी आरोप कर दिया और अस्त को अग्नि को भी आरोप कर दोगे, इसी प्रकार अग्नि कभी ठंडा होती कभी गर्म होती कर लो। चंद्रकांत चंद्रकांतमणी रख दिया तो ठंडा व्यवहार हो गया सूर्य कांतमणि लाया तो गर्म व्यवहार हो गया अनिमित कहना नित्य औष स्वरूप वाला उस अग्नि में भी शीतलता का व्यवहार जो है चंद्रकांत मणि के निमित्त से हुआ इसी प्रे विज्ञान आत्मा में भी न जाना भी व्यवहार जो है अन्य निमित्त अविद्यामित से हो सकता है इसलिए अज्ञान और ज्ञान दोनों बार हो जाएगा अज्ञान में किस वार से हो रहा है अविद्यामित्त से हो गया और ज्ञान किस वार से हो गया शास्त्र के उपदेश जन्य अनुभूति के आदर्श में हमें बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया हम कहा ब्रह्म ज्ञानी हो गया जैसे जन कौ क्या कहते हैं तुमने अभय पद को प्राप्त किया अभय अभय पदम प्राप्तों से जनक इसे अज्वल को एकदम घोषणा कर देता है क्या प्राप्त करेगा अप्राप्त था क्या अज्जल कैसे कह दिया प्राप्त अनित्य उपचरिए थे अप्राप्त समान के समान पर उपचार था अप्राप्त के समान में ये भी प्रयोग प्रयोगी है प्राप्ति तद्वत शब्द को समझना धक्ष्य अग्नि प्रकाशिष्य सविद्या जैसे लोग कहते आप जला दे रहा है अरे जलाना उसका स्वभाव स्वरूप ही है अब जला रहा है कब नहीं जला रहा है जलाना न जलाना इतने व्यवहार करते हो देखो तो सूर्य बड़ा जोरदार प्रकाश दे रहा है अरे हाँ प्रकाश स्वरूप देगा प्रकाश लेकिन व्यवहार आप कर लेते हो तब दक्ष उसी प्रकार से यहां भी समझना सामंजस्य चुंद्रमाह में त्र चेती पृष्ठ बोधाद अन्य से अबोधात्मकत्व अबोधाश्र न समंजसम बोध से भिन्न अबोधात्मक तो और वह अबोध का आश्रय हो यह नहीं हो सकता है ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा मानना और उस आत्मा में ज्ञान को आश्रय उसको मान लेना यह सब नहीं हो सकता ज्ञान रूपी आत्मा में ही ज्ञान और दोनों व्यवहार हो ज्ञान तक, ज्ञान स्वरूप उतार में ही ज्ञान और अज्ञान दोनों व्यवहार रहे। बोध से भिन्न अबोध वाला कोई अबोध का आश्रय रूपा व्यक्ति को आप मानना चाहेंगे वह नहीं हो सकता न समंजसम प्रसंगा क्यों आत्माश्रदा अज्ञान का अधिकरण व अज्ञान रूपा वह कैसे हो सकता है? जो जड़ है वह स्व के प्रति स्वयं कभी कारण नहीं बन सकता है नहीं तो आत्माश्रदोष होगा एक जड़ दूसरे जड़ के प्रति काम हो जाए तो अन्य स्वदोष हो जाएगा इसने उसको पाया पह उसने इसको बया कर दिया दो तो अन्य स्व दोष होगा एक ने दूसरे को दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने दो पहले ने बया कर दिया फिर तो चक्र दोष चक्र अनावस्था और एक ने दूसरा दूसरे ने तीसरे, तीसरे तीसरे ने चौथे चौथे ने पांच पांचा तो पहले को दूसरे ने और दूसरे को पहले ने कहा दोगे तो कह दो अन्य आश्रय पहले को दूसरा दूसरे को तीसरे ने और तीसरे को पहले ने तो चक्रक और इस सीरीज को, को ना चला है एड इनफिनिटम तब क्या होता है उसको अनवस्था करते तो आत्माश्रय आ गया तो सब आ गया अपने आप फिर फसल दूसरा चढ़ तो मानोगे अन्योन आश्रय आएगा तीसरे मानोगे चक्रक आएगा उसे आगे बढ़ोगे तो अनावस्था दे तो फंसी गएगा तो नियम इसल एक दोष आत्मा श्राम की जा गया बाकी सब उसके सर पर चढ़ जाता है अनिवृत्ति प्रसंग अच्छा और उसको कभी निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी अज्ञानात्मक अज्ञान का आश्रय भूलता बंधन वाला मानुस अज्ञान मिटावे का कौन तस्व और उसको ज्ञान रूप नहीं मान सकते आप खुद ही कह रहे, अज्ञान आत्म आत्म रहे हो अज्ञानात्मक करके अबोधात्मक कह रहे हो तस्मात बोधात्म नहीं होगा बोधा इसलिए बोधात्मक जो शुद्ध ब्रह्म में ही अबोध मानना पड़ेगा समंजसा परिशेषा विरोध साक्ष बड़ा जबरदस्त दे रहे हैं परिशेषा तो प्रसक्त का प्रतिषेध कर दिया अन्यत्र क्या प्रसिद्धि हो जाए शिशु माणे सम्रत्य परिशेष नियम होते चार नंबर टिप्पणी देख लीजिए परिशेषिष्योग हमेशा प्रसक्तों को निषेध कर दो प्रसोध कर दो और अन्यत्र और कोई प्रसक्ति उपलब्ध ना होवे जो शेष रह गया उसी में निर्णय कर लेने का नाम ही परिशेष होता है प्रसक्त अन्यत्र प्रतिषेध अन्यत्रसक्त शिष्यणे संप्रत परिशेष तस्मात्शेषा इत्यादेश परिशेष का लक्षण है ये परिशेष का लक्षण आपको बहुत सारे लक्षण जानना चाहिए पुस्तक मिलता है सर्व सर्वदर्शन सिद्धांत लक्षण संग्रह है ना सर्व सर्वतंत्र सिद्धांत लक्षण संग्रह ऐसे कुछ है पहले क्रम से दिया हुआ सब लक्षण क्रम से ही सब लक्षण कुछ छोटा सा पुस्तक इतना सा है इतने हैंडबुक है। और पहले हम लोग जब लिए थे तो तीन रुपए का था आज तो पच्चीस रुपये का हो गया है जो तीन रुपये का था उसको कोई चोरी करके ले गया हमसे अब तो क्या करें करे दूसरा खरीदा तब मेरे को पता चला पंद्रह रुपये का हो गया अब पता चला है वो पच्चीस का हो गया है कि अब जो है वो पंद्रह रुपये खरीदा हो अभी भी है चोरी नहीं हुआ है अभी तक विद्यार्थी लोग बड़े चुस्त होते हैं वो देखते हैं कि वो कहीं नहीं मिल रहा तो क्या करें गुरु जी का उठा के ले जाओ भे गुरु कहीं तो पता लगे खरीद ही लेंगे जरूरत पड़ेगा तो चलिए बड़े होशियार है सामंज से माँ और इतना आता एक और हेतु दिया साक्षी विद्युत अविरोधअ सिद्ध यदि कहानात्मा में अज्ञान विरोध है अब प्रकाश, प्रकाश का विरोध क्या विरोध नहीं है क्योंकि यह अज्ञान आरोपित है वास्तविक नहीं है जैसे सूर्य में अंधकार आरोपित कर दिया चक्षण आपको दिखाई नहीं दिया अगर तो सूर्य तो ढक दिया है बादलों तो ने ढक दिया वास्तविक बादल भी ढकते नहीं है है? ये भ्रांति होती है घनच्छन्न दृष्टि घनचन्न मरकम स्त्रोत्र में कहा गया ना इसीलिए वास्तव में घन का है बीच में बादल और वो मानव एक तरह से आके दृष्टि को ढक रही है न कि सूर्य को सूर्य को ढक नहीं सकती है परिचिन्न है और सूर्य तो इतना विस्तार है वो उसे उसका ढक देगा जैसे बादल से ऊपर चले ऊपर चले जाओ तो सूर्य के अगर नहीं दिखेगा जाते बादल से ऊपर उठ जाओ तो सूर्य दिखाई देगा फिर एरोप्लेन वगैरह चले जाते बादल से तो दिखाई देगा तो इसीलिए कहते बात ये जो है अन्य आरोपित मात्र होता है यथा सूर्य में उसी प्रकार यहां पर भी बोधाप्ता में अबोध जो है कोई विरोध नहीं अधिष्ठान का आरोपित के साथ कभी विरोध होता नहीं है और आरोपित का अधिष्ठान के साथ ले गुणे न दोषे नवती भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के आरंभ में स्पष्ट कह चुके है ना आरोपित वस्तु के साथ गुणे न दोषे नेश मात्रो बहुवती अतव आरोपित आज्ञान का बोध आत्मा अधिष्ठान के साथ संबंधी वास्तव में है ही नहीं इसे कहते हैं अविरोध असिद विरोध और एक है तो साक्षी अनुपन्न नाम है क्योंकि साक्षी वेद्य है वो साक्षवेद्य क्या है कब है साक्षी वेद अज्ञान आप में अज्ञान है ये कैसे पता चला सुषुप्ति में सुषुप्ति में कौन था केवल आपके साक्षी और साक्षी ने ज्ञान न किंचिद अनुभव किया लकंचित वेदिशा बोध करके इसका मतलब क्या उस काल में साक्षी ने अज्ञान को प्रकाशित कर दिया था अज्ञान को अनुभव कर लिया है अतव बोधात्म में अज्ञान साक्षी वेद्य है बोधोपि भी सर्वत्र घटाधिर बुद्ध प्रसिद्ध है बोध भी सर्वत्र तत्व उसी ज्ञान स्वरूप आपता में ज्ञान में संभव है क्योंकि घटाई तो बोधा हो नहीं सकते चित वा बोध शब्द उत्पन्न है क्योंकि चैतन्य से व्याप्त जो बुद्धि का परिणाम तो उसका नाम बोध है या बोध से किसको लेना है वृत्तिवच्छ चैतन्य को बुद्धि का परिणाम चैतन्य से व्याप्त हो अर्थात बुद्धि का परिणाम वृत्ति तो तदवचन है उसी का नाम बोध है और तादर क्या? ब्रह्म को तादृश चैतन्य है वृत्ति हो जाती है आतीव ज्ञान उस ब्रह्म विषय ज्ञान का मतलब क्या है ब्रह्म विषय को बुद्धि का परिणाम अगर वृत्ति विशेष होना वह भी संभव है असमंजस नहीं है बोध शब्द विधिपत्य है णाम अंतकर्णपहित बोधात्म नोधवत्व समित सामंजस्यम इसीलिए परणाम जो विशुद्ध चैतन्य है उसमें भी कहना संभव है वो भी सोपाधि की ना क्योंकि अंतकरण आवचन जो अंतकरण आवचन जो चैतन्य अंतकरण से उपहित जो चैतन्य उसको अपने ज्ञान अधिकरण कह देना चाहते हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है